शरण स्वीकार करता हूँ सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ स्वरूपी धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ कृष्ण ने गीता में कहा है माम ज अर्जुन तू सब धर्म को छोड़कर मुझ एक की में आ कृष्ण जिस युग में बोल रहे थे वो युग अत्यंत सरल निर्दोष श्रद्धा का युक्त किसी के मन में ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण कैसे अहंकार की बात कर रहे हैं कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ। अगर कोई अहंकार ग्रस्त मालूम हो सकती है तो इससे ज्यादा अहंकारग्रस्त घोषणा दूसरी मालूम नहीं होगी अर्जुन को यह कहना कि छोड़ दे सब और आ मेरी शरण में पर वो युग अत्यंत श्रद्धा का युग रहा होगा जब कृष्ण बेझिझक सरलता से ऐसी बात कह सके और अर्जुन ने सवाल भी न उठाया कि क्या कहते हैं आप आपकी शरण में और मैं आऊ अहंकार से भरे हुए कालम पढ़ते हैं लेकिन बुद्ध और महावीर तक आदमी की चित्त दशा में बहुत फर्क पड़े इसलिए जहां हिंदू चिंतन मामेकम शरण ब्रज पर केंद्र मानकर खड़ा है वहां बुद्ध और महावीर की दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना पड़ा महावीर ने नहीं कहा कि तुम सब छोड़कर मेरी शरण आ जाओ ना बुद्ध ने कहा दूसरे छोर से पकड़ना पड़ा सूत्र को तो बुद्ध का सूत्र है वो साधक की तरफ से है महावीर का सूत्र है वो भी साधक की तरफ से है सिद्ध की तरफ से नहीं अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूं सिद्ध की शरण स्वीकार करता हूं साधु की शरण स्वीकार करता हूं धर्म की शरण स्वीकार करता हूं ये दूसरा छोर है शरणागति का दो ही छोर हो सकते हैं या तो सिद्ध कहे कि मेरी शरण में आ जाओ या साधक कहे कि मैं आपकी शरण में आता हिंदू और जैन विचार में मौलिक भेद यही है हिंदू विचार में सिद्ध कह रहा है आ जाओ मेरी शरण जैन विचार में साधक कहता है मैं आपकी शरण आता इससे बहुत बातों का पता चलता है पहली तो यही बात पता चलती है कि कृष्ण जब बोल रहे थे तब बड़े श्रद्धा का युग था और जब महावीर बोल रहे हैं तब बड़े तर्क का युग है महावीर कहे मेरी शरण आ जाओ तत्काल लोगों को लगेगा बड़े अहंकार की बात हो गई दूसरे छोर से शुरू करना पड़ेगा पर बुद्ध और महावीर बुद्ध के परंपरा में भी सूत्र है बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी धर्म की शरण जाता हूँ बुद्ध की शरण जाता हूँ संघ की शरण जाता हूँ लेकिन महावीर और बुद्ध के सूत्र में भी थोड़ा सा फर्क है वो ख्याल में ले लेना जरूरी ऊपर से देखने पर दोनों एक से मालूम पड़ते है गच्छामी हो कि पवज्जानी हो शरण जाता हूँ या शरण स्वीकार करता हूँ एक से ही मालूम पड़ते है करुण में भेद जब कोई कहता है बुद्धम शरणम गच्छानी बुद्ध की शरण जाता हूं तो ये शरण जाने की शुरुआत है पहला कदम और जब कोई कहता है अरहंत शरणम पवज जानी ये शरण जाने की अंतिम स्थिति है शरण स्वीकार करता हूं अब इसके आगे और कोई गति नहीं जब कोई कहता है शरण आता हूं तो वो पहला कदम उठाता है और जब कोई कहता है शरण स्वीकार करता हूं तो वह अंतिम कदम उठाता है जब कोई कहता है शरण आता हूं तो बीच से लौट भी सकता है और शरण तक न पहुंचे ये भी हो सकता है यात्रा का प्रारंभ है यात्रा पूरी न हो यात्रा के बीच में व्यवधान आ जाए यात्रा के मध्य में ही तर्क समझाएं और लौटा दे क्योंकि तर्क शरण जाने के नितान्त विरोध में बुद्धि शरण जाने के नितान्त विरोध में बुद्धि कहती तुम और किसी की शरण बुद्धि कहती सबको अपनी शरण में ले आओ तुम और किसी की शरण में जाओगे तो अहंकार को पीड़ा होती महावीर का सूत्र है अरहंत की शरण स्वीकार करता हूं इससे लौटना नहीं हो सकता ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसके पीछे लौटने का उपाय नहीं ये टोटल ये समग्र छलांग है शरण आता हूं तो अभी काल का व्यवधान होगा अभी समय लगेगा शरण तक पहुंचते पहुंचते अभी बीच में समय व्यतीत होगा और आज जो कहता है शरण आता हूं हो सकता है नमाल्म कितने जन्मों के बाद शरण में पहुंच सके अपनी अपनी गति पर निर्भर होगा और अपनी अपनी मति पर निर्भर होगा लेकिन पवज्जानी के सूत्र की खूबी यह है कि वो सडन जंप है उसमें बीच में सिर्फ समय का व्यवधान नहीं है स्वीकार करता हूं और जिसने शरण स्वीकार की उसने स्वयं को तत्काल अस्वीकार किया ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकते अगर आप अपने को स्वीकार करते हैं तो शरण को स्वीकार ना कर सकेंगे अगर आप शरण को स्वीकार करते हैं तो अपने को अस्वीकार कर सकेंगे करना ही होगा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं शरण की स्वीकृति अहंकार की हत्या है धर्म का जो भी विकास है चेतना में वो अहंकार के विसर्जन से शुरू होता है चाहे सिद्ध कहे कि मेरी शरण आ जाओ जब युग होते हैं श्रद्धा के तो सिद्ध कहता है मेरी शरण आ जाओ और जब युग होते हैं अश्रद्धा के तो फिर साधक को ही कहना पड़ता है कि मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं महावीर बिल्कुल चुप हैं, वो ये भी नहीं कहते कि तुमने जो मेरी शरण आए हो तो मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं वो ये भी नहीं कहता क्योंकि खतरा तर्क के युग में यह है कि अगर महावीर इतना भी कहे सिर भी हिला दे के हां स्वीकार करता हूं तो वह दूसरे का अहंकार फिर खड़ा हो जाए क्या अच्छा ये तो अहंकार हो गया महावीर चुप ही रह जाते एक तरफा है साधक की तरफ से निश्चित ही बड़ी कठिनाई होगी इसलिए जितना आसान कृष्ण के युग में सत्य को उपलब्ध कर लेना है उतना आसान महावीर के युग में नहीं रह जाता और हमारे युग में तो अत्यधिक कठिनाई खड़ी हो जाती न सिद्ध कह सकता है मेरी शरण आओ न साधक कह सकता है कि मैं आपकी शरण आता हूँ महावीर चुप रह गए आज अगर साधक किसी सिद्ध की शरण में जाए और सिद्ध इनकार ना करे कि नहीं नहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं तो साधक समझेगा अच्छा तो मौन सम्मति का लक्षण है तो आप शरण में स्वीकार करते हैं। तर्क अब और भी रोगग्रस्त हुआ आज महावीर अगर चुप भी बैठ जाएं और आप जाके कहें कि अरहंत की शरण हूं और महावीर चुप रहे तो आप घर लौट के सोचेंगे याद नहीं चुप रह गया इसका मतलब रास्ता देखता था कि मैं शर्ण हूं प्रतीक्षा करता था मौन तो सम्मति का लक्षण है तो ये आदमी तो अहंकारी है तो अरिहंत कैसे होगा नहीं अब एक कदम और नीचे उतरना पड़ता है और महावीर को कहना पड़ेगा कि नहीं तुम किसी की शरण मच्छा महावीर जोर देख इंकार करें कि नहीं शरण की जरूरत नहीं तो ही वो साधक समझेगा कि अहंकारी नहीं है लेकिन उसे पता नहीं इस अस्वीकार में साधक के सब द्वार बंद हो जाते कृष्ण मूर्ति की अपील इस युग में इसीलिए है नवे कहते सब धर्म छोड़कर मेरी शरण न कोई साधक कहे उनसे कि मैं आता हूं तुम्हारी शरण तो वे इंकार करते वे कहते मेरे पैर में मत गिर जाना दूर रहो और तब अहंकारी साधक बड़ा प्रसन्न होता है पर उसकी अस्मिता घनी होती है और उसे सहयोग नहीं पहुंचाया जा सकता हमारा युग आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को सहयोग पहुंचाना हो तो बड़ी कठिनाई का युग है बुला के सहयोग देना तो कठिन जैसा कृष्ण देते हैं आए हुए को सहयोग देना भी कठिन जैसा कि महावीर देते हैं और कुछ आश्चर्य न होगा कि और थोड़े दिनों बाद सिद्ध को कहना पड़े साधक से आपकी शरण में आता हूं स्वीकार करें। शायद तभी साधक माने की ठीक यह आदमी ठीक ये, ये आध्यात्मिक विकृति है शरण का इतना मूल्य क्या है इसे हम दो तीन दिशाओं से समझने की कोशिश करें पहले तो शरीर से ही समझने की कोशिश करें मैं कल आपको बल्गेरियन डॉक्टर लोजानो के इंस्टीट्यूट ऑफ सजेस्टोलॉजी की बात कर रहा था ये जान के आपको आश्चर्य अनुभव होगा कि लोजोनो ने शिक्षा पर ये जो अनूठे प्रयोग किए हैं उससे जब पिछले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूछा गया कि तुम्हें इस अद्भुत क्रांतिकारी शिक्षा के आयाम का कैसे स्मरण आया किस दिशा से तुम्हें संकेत मिला तो लोजनो ने कहा कि मैं योग के भारतीय योग के सवासन का प्रयोग करता था और उसी से मुझे यह दृष्टि मिली सवासन से सवासन की खूबी क्या है सवासन का अर्थ है पूर्ण समर्पित शरीर की दशा जब आपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया पूरा रिलैक्स छोड़ दिया जैसे ही आप शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देते हैं और शरीर को अगर पूरा रिलैक्स छोड़ना हो तो जमीन पर जो भारतीयों की पुरानी पद्धति है सांग प्रणाम की उस स्थिति में पड़कर ही छोड़ा जा सकता वो है वो शरणागति की स्थिति है शरीर के लिए अगर आप भूमि पर सीधे पड़ जाएं, सब हाथ पैर ढीले छोड़कर सिर रखते छूने लगे तो ये सिर्फ नमस्कार की एक विधि नहीं है ये बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक सत्यों से भरा हुआ प्रयोग है। लो कहता है कि रात निद्रा में हमें जो विश्राम और शक्ति मिलती है उसका मूल कारण हमारा पृथ्वी के साथ समतुल लेट जाना है लजनो कहता है कि जब हम समतुल पृथ्वी के साथ समानांतर लेट जाते हैं तो जगत की शक्तियां हमें सहज ही प्रवेश कर पाती हैं जब हम खड़े होते हैं तो शरीर ही खड़ा नहीं होता भीतर अहंकार भी उसके साथ खड़ा हो जाता जब हम लेट जाते हैं तो शरीर ही नहीं लेटता उसके साथ अहंकार भी लेट जाते है। हमारे डिफेंस गिर जाते हैं हमारे जो सुरक्षा के आयोजन हैं, जिनसे हम जगत को रेसिस्ट कर रहे हैं वो गिर जाते हैं चेक यूनिवर्सिटी प्राप्त की एक व्यक्ति के अनूठे प्रयोगों पर पिछले दस वर्षो से अनुसंधान करती वो व्यक्ति है राबर्ट पावलिता थके हुए आदमियों को पुनर्शक्ति देने के उसने अनूठे प्रयोग किए आदमी थका है आप बिल्कुल थके टूटे पड़े हैं वो आपको एक स्वस्थ गाय के नीचे लेटा देता है जमीन पर पांच मिनट आपसे कहता है सब छोड़कर पड़े रहें और भाव करें कि स्वस्थ गाय से आपके ऊपर शक्ति गिर रही है पांच मिनट में यंत्र बताना शुरू कर देते हैं कि उस आदमी की थकान समाप्त हो गई वो ताजा होकर गाय के नीचे से बाहर आ जाता है पावलिता से बार बार पूछा गया कि अगर हम गाय के नीचे बैठे तो पावलिता ने कहा कि जो काम लेट के क्षण भर में होगा वो बैठ के घंटों में भी नहीं हो पाए वृक्ष के नीचे लेटा देता है पावलिता कहता है जैसे ही आप लेटते हैं आपका जो रेसिस्टेंस है आपके चारों और आपने अपने व्यक्तित्व के जो सुरक्षा की दीवारें खड़ी रखी हैं वो गिर जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि विकसित हुई उसके खड़े होने से ये सच है सभी पशु पृथ्वी के समानांतर जीते हैं आदमी भर वर्टिकल खड़ा हो गए सभी पशु पृथ्वी की धूरी से समानांतर होते हैं वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी का पैर पर खड़ा हो जाना ही उसकी तथाकथित बुद्धि का विकास लेकिन साथ ही ये बुद्धि तो जरूर विकसित हो गई लेकिन साथ ही जीवन के अंतर्तम से वो काजिक जागतिक शक्तियों से उसके और गहरे सब संबंध शिथिल और छीन हो गए उसे वापस लेकर वे संबंध पुनर्स्थापित करने पड़ते हैं इसलिए अगर मंदिरों में मूर्तियों के सामने गिरजाघरों में मस्जिदों में लोग अगर झुक के जमीन में लेट जा रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक अर्थ है झुक के लेटते ही डिफेंस टूट जाते हैं इसलिए फ्रायड ने जब पहली बार मनोचिकित्सा शुरू की तो उसने अनुभव किया कि अगर बीमार को बैठ के बात की जाए तो बीमार अपने डिफेंस मेजर नहीं छोड़ता इसलिए फ्रायड ने कोच विकसित की मरीज को एक कोच पर लेटा दिया जाता है वो डिफेंस हो जाता है फिर फ्राइड ने अनुभव किया कि अगर उसके सामने बैठा जाए तो लेट के भी वो थोड़ा आंकड़ा रहता है तो एक पर्दा डाल के फ्राइड पर्दे के पीछे बैठ गया कोई मौजूद नहीं रहा मरीज लेटा हुआ है वो पांच सात मिनट में अपना डिफेंस छोड़ देता वो ऐसी बातें बोलने लगता है जो बैठ के वो कभी नहीं बोल सकता था वो अपने ऐसे अपराध स्वीकार करने लगता है जो खड़े होकर उसने कभी भी स्वीकार न किए होते अभी अमेरिका के कुछ मनोवैज्ञानिक फ्राइड की कोच के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं वो ये आंदोलन चला रहे हैं कि ये आदमी को बहुत असहाय अवस्था में डालने की तरकीब है उनका कहना ठीक आंदोलन गलत उनका कहना ठीक आदमी असहाय अवस्था में पड़ जाता है निश्चित ही लेट के है इसलिए हो जाता है कि उसने अपने तरफ सुरक्षा का जो इंजाम किया था वो गिर जाता है पर शरणागति को हमने बहुत मूल्य दिया है और अगर परमात्मा की तरफ अरहंत की तरफ सिद्ध की तरफ भगवान की तरफ शरणागति हो तो वो तो सदा पर्दे के पीछे ही है एक अर्थ में अगर महावीर मौजूद भी हो तो महावीर का शरीर पर्दा बन जाता है और महावीर की चेतना तो पर्दे के पीछे होती है और कोई उनके समक्ष जब समर्पण कर देता है तो वो अपने को सब भांति छोड़ देता है जैसे कोई नदी की धार में अपने को छोड़ दे और धार बहाने लगे तैरे नहीं बहाने लगे सरनागति बहाव है फ्लोटिंग है और जैसे ही कोई बहता है वैसे ही चित्र के सब तनाव छूट जाते हैं। एक फ्रेंच खोजी इजिप्त के पिरािडो में 10 वर्षों तक खोज करता रहा है उसका आदमी का नाम है बोबिस वो एक वैज्ञानिक और एक इंजीनियर है वो ये देख के बहुत हैरान हुआ कि कभी कभी प्रेमिड में कोई चूहा भूलते या बिल्ली घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती भटक जाती और मर जाती पर पेरािड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं सड़ता नहीं उसमें से दुर्गंध नहीं आती वो मनी हो जाता है सूख जाता है सड़ता नहीं यह हैरानी की घटना है और बहुत अद्भुत पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं और ऐसे पिरािड के भीतर जो कि समुद्र के किनारे जहां की ह्यूमिडिटी काफी है जहां की कोई भी चीज सड़नी ही चाहिए और जल्दी सड़ जानी चाहिए उन पेरेमिट के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं मांस ले जाकर रख दिया जाए तो सूख जाता है दुर्गंध नहीं देता मछली डाल दी जाए तो सूख जाती है सड़ती नहीं तो बहुत चकित हो गया इसका तो कोई कारण नहीं दिखाई पाता था बहुत खोजबीन की आखिर ये ख्याल में आना शुरू किया कि शायद पेरेमिट का जो शेप वही कुछ कर रहा है लेकिन शेप आकार कुछ कर सकता है सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था दस साल की खोज के बाद वो बिस को ख्याल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप जो आकृति है वो तो कुछ नहीं करती तो उसने एक छोटा पिरामिड मॉडल बनाया छोटा सा तीन चार फीट का बेस लेके और उसमें एक मरी हुई बिल्ली को रख दी वो चकित हुआ वो ममीफाइड हो गई वो सड़ी नहीं तब तो एक बहुत नए विज्ञान का जन्म हुआ और वो नया विज्ञान कहता है जियोमेट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है और अब बोविस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरािड की शक्ल में बनाए जाएं, उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा आपने सर्कस के जोकर को हसोड़े को जो टोपी लगाए देखी है वो फुल कैप कहलाती है उसी की वजह से कागज जितने कागज से वो टोपी बनती है वो फुल कैप कहलाता है लेकिन वोबिस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी लगाते थे वो वाइस कैप है क्योंकि वो टोपी पिरामिड के आकार की है और अभी बोबिस ने प्रयोग किए हैं फुल स्केप के ऊपर और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिर दर्द होता है वो प्रेमिट के आकार की टोपी लगाए तत्म उनका सिर दर्द दूर हो सकता है जिनको भी मानसिक विकार है वो प्रेमिट के आकार की टोपी लगाएं उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं अनेक चिकित्सालयों में जहां मानसिक चिकित्सा की जाती है बोबिस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हो रहा है तो वो ठीक कहता है क्या टोपी के भीतर का आकार आकृति इतना भेद ला दे सकती है अगर बाह्य आकृतियां इतना भेद ला सकती हैं तो आंतरिक आकृतियों में कितना भेद पड़ सकेगा वो मैं आपसे कहना चाहता हूं करती आंतरिक आकृति को बदलने की चेसिस्ट है इनर जोमेट्री को जब आप खड़े होते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है और जब आप पृथ्वी पर शरण में लेट जाते हैं तो आपके भीतर की चित्त आकृति और होती है चित्त में भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं चित्त की आकृतियों में दो विशेष आकृतियां हैं आपके खड़े होने का ख्याल जमीन से नब्धे का कौन बनाता है और जब आप जमीन पर लेट जाते हैं तो आप जमीन से कोई कौन नहीं बनाते पैरेलल समानांतर हो जाते हैं। अगर कोई परिपूर्ण भाव से कह सके कि मैं अरहंत की शरण आता हूं सिद्ध की शरण आता हूं धर्म की शरण आता हूं तो यह भाव उसकी आंतरिक आकृति को बदल देता है और आंतरिक आकृति बदलते ही आपके जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाते आपके अंतर में आकृतियां हैं आपकी चेतना भी रूप लेती है और आप जिस तरह का भाव करते हैं चेतना उसी तरह का रूप लेती है चार साल पहले सारे पश्चिम के वैज्ञानिक एक घटना से जितने जितने धक्का खाए उतना शायद पिछले 200 वर्षों में किसी घटना से नहीं घाय दुमित्री दो नाम का एक चेक किसान जमीन से चार फीट ऊपर उठ जाता है और 10 मिनट तक जमीन से चार फीट ऊपर ग्रेविटेशन के पार गुरुत्वाकर्षण के पार 10 मिनट तक रुका रह जाता है सैकड़ों वैज्ञानिकों के समक्ष अनेकों बार ये प्रयोग दिमित्री कर चुका है सब तरह की जांच पड़ताल कर ली गई है कोई धोखा नहीं है कोई तरकीब नहीं है दिमित्री से पूछा जाता है कि तेरे इस उठने का राज क्या है तो वो दो बातें कहता है वो कहता है एक रास तो मेरा समर्पण भाव कि मैं परमात्मा को कहता हूं कि मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता तेरी शरण आता मैं अपनी ताकत से ऊपर नहीं उठता उसकी ताकत से ऊपर उठता जब तक मैं रहता हूं तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाता दो तीन बार उसके प्रयोग असफल भी गए पसीना पसीना हो गया सैकड़ों लोग देखने आए हैं दूर दूर से और ऊपर नहीं उठ पा रहा आखिर में उसने कहा कि क्षमा करें। तो लोगों ने कहा क्यों ऊपर नहीं उठ पा रहा है उसने कहा कि नहीं उठ पा रहा है इसलिए कि मैं अपने को भूल ही नहीं पा रहा और जब तक मुझे मेरा ख्याल जरा सा भी बना रहे, है तब तक, तक ग्रेविटेशन काम करता है तब तक जमीन मुझे नीचे खींची रहती जब मैं अपने को भूल जाता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं हूं ऐसा ही याद रह जाता है कि परमात्मा है बस तत्काल मैं ऊपर उठ जाता हूँ शरणागति का अर्थ ही है समर्पण का क्या ये दिमित्री जो कह रहा है क्या परमात्मा पर छोड़ देने पर जीवन के साधारण नियम भी अपना काम करना छोड़ देते हैं जमीन अपनी कशिश छोड़ देती है अगर जनीर अपनी कशिश छोड़ देती है तो क्या आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति अरहंत की शरण जाए सेक्स की कशिश उसके भीतर छूट जाए जीवन का सामान्य नियम टूट जाए शरीर की जो मांग है वो छूट जाए क्या ये हो सकता है कि शरीर भोजन मांगना बंद कर दे क्या ये हो सकता है कि शरीर बिना भोजन के और वर्षो रह जाए अगर जमीन कशिश छोड़ सकती है तो कोई भी तो कारण नहीं प्रकृति का अगर एक नियम भी टूट जाता है तो सब नियम टूट सकते हैं। और द्विमित्री दूसरी बात यह कहता है कि जब मैं ऊपर उठ जाता हूं तब एक बात भर असंभव है ऊपर उठ जाने के बाद जब तक मैं नीचे न आ जाऊ मेरे शरीर की जो आकृति होती है उसमें मैं जरा भी फर्क नहीं कर सकता अगर मेरा हाथ घुटने पर रखा है तो मैं उसे हिला नहीं सकता उठा नहीं सकता मेरा सिर जैसा है फिर उसको मैं आड़ा तर्चा नहीं कर सकता मेरा शरीर उस आकृति में बिल्कुल बंध जाता है और न केवल मेरा शरीर बल्कि मेरे भीतर चेतना भी उसी आकृति में बन जाती है आपको ख्याल में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ख्याल जैसी चीज ही नहीं बची है आपके विचार में भी नहीं आया होगा कि सिद्धासन पिरािड की आकृति पैदा करना है शरीर में बुद्ध की महावीर की सारी मूर्तियां जिस आसन में है वो पेराडिकल है जमीन पर बेस बड़ी हो जाती है दोनों पैर की और ऊपर सब छोटा होता जाता है सिर पर शिखर हो जाता है एक ट्राइंगल बन जाता है उस अवस्था में उस आसन को सिद्धासन कहा है क्यों क्योंकि तो उस आसन में सरलता से प्रकृति के नियम अपना काम छोड़ देते हैं और प्रकृति के ऊपर जो परमात्मा के गहन सूक्ष्म नियम है वो काम करना शुरू कर वो आकृति महत्वपूर्ण है दिद्री कहता है कि जमीन से उठ जाने के बाद फिर मैं आकृति नहीं बदल सकता कोई उपाय नहीं मेरा कोई वस नहीं रह जाता जमीन पर लौट के ही आकृति बदल सकता हूं ये शरणागति की अपनी आकृति है अहंकार की अपनी आकृति है अहंकार को आप जमीन पे लेटा हुआ सोच सकते हैं कंसीव भी नहीं कर सकते अहंकार को सदा खड़ा हुआ ही सोच सकते हैं बैठा हुआ अहंकार सोया हुआ अहंकार कोई अर्थ नहीं रखता अहंकार सदा खड़ा हुआ होता शरण के भाव को आप खड़ा हुआ सोच सकते हैं शरण का भाव लेट जाने का भाव है किसी विराट तर शक्ति के समक्ष अपने को छोड़ देने का भाव है मैं नहीं तू वो भावना उसमें गहरे मैंने आपसे कहा कि प्रकृति के नियम काम करना छोड़ देते हैं अगर हम परमात्मा के नियम में अपने को समाविष्ट करने में समर्थ हो जाए इस संबंध में कुछ बातें कहनी जरूरी है महावीर के संबंध में कहा जाता है और 2500 साल में महावीर के पीछे चलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं समझा पाया कि उसका राज क्या है महावीर ने 12 वर्षों में केवल तीन दिन भोजन किया इसका अर्थ हुआ कि ग्यारह वर्ष भोजन नहीं किया कभी तीन महीने बाद एक दिन किया कभी महीने बाद एक दिन किया बारह वर्ष के लंबे समय में सब मिला के तीन सौ पैंसठ दिन एक वर्ष भोजन किया अनुपात अगर लें तो बारह दिन में एक दिन भोजन किया और ग्यारह दिन भूखे रहे लेकिन महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल शक्तिशाली शरीर खोजना मुश्किल है बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या राम शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महावीर के सामने कोई भी नहीं टिकरानी की बात है बहुत हैरानी की बात है और महावीर शरीर के साथ जैसे जैसे नियम वाह काम कर रहे हैं उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल बारह साल तक ये आदमी तीन सौ दिन भोजन करता है इसके शरीर को तो गिर जाना चाहिए कभी का लेकिन क्या हुआ है ये शरीर गिरता नहीं तो मैंने अभी नाम लिया रॉबर्ट पालिता का प्रयोगशाला में बहुत अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें एक प्रयोग भोजन के बाहर सम्मोहन के द्वारा हो जाने का भी है जो व्यक्ति इस प्रयोगशाला में काम कर रहा है उसने चकित कर दिया है पविता के प्रयोगशाला में कुछ लोगों को 10 दस साल के लिए सम्मोहित किया गया वो 10 साल तक सम्मोहन में रहेंगे उठेंगे बैठेंगे काम करेंगे खाएंगे पिएंगे, लेकिन उनका सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा वो गहरी सम्मोहन की अवस्था बनी रहेगी और कुछ लोगों ने तो अपना पूरा जीवन सम्मोहन के लिए दिया है जो पूरे जीवन के लिए सम्मोहित किए गए उनका जीवन भर सम्मोहन नहीं तोड़ा जाए उनमें एक व्यक्ति है बरसिलाव, उसको तीन सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहित किया गया है और तीन सप्ताह पूरे समय उसे बेहोश सम्मोहित रखा गया और उसे तीन सप्ताह बार बार सम्मोहन में झूठा भोजन दिया गया जैसे उसे बेहोशी में कहा गया कि तुझे एक बगीचे में ले जाया जा रहा है देख कितने सुगंधित फूल और कितने फल लगे सुगंध आ रही उस व्यक्ति ने जोर से श्वास खींची और कहा अद्भुत सुगंध प्रतीत होता है से वो गए पागिता ने उन झूठे काल्पनिक फिंटेसी के बगीचे से फल तोड़े उस आदमी को दिए और कहा कि लो बहुत स्वादिष्ट थे उस आदमी ने शून्य में शून्य से लिए गए शून्य सेवों को खाया कुछ था नहीं वहां स्वाद लिया आनंदित हुआ पंद्रह दिन तक उसे इसी तरह का भोजन दिया गया पानी भी नहीं भोजन भी नहीं झूठा पानी कहें झूठा भोजन कहें दस डॉक्टर उसका अध्ययन करते थे उन्होंने कहा कि रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया उसको जो शारीरिक तकलीफें थी वो पांच दिन के बाद विलीन हो गई उसका शरीर अपनी मैक्सिमम स्वास्थ्य की हालत में आ गया सातवें दिन के बाद शरीर की सामान्य क्रियाएं बंद हो गई पेशाब या पाखाना मलमूत्र विसर्जन सब विदा हो गया क्योंकि उसके शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा है तीन सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात वो थी वो ये कि वो परिपूर्ण स्वस्थ अपनी बेहोशी के बाहर आया और बड़े आश्चर्य की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो ये कि उसका वजन बढ़ गया ये असंभव है जो वैज्ञानिक वहां अध्ययन कर रहा था डॉक्टर रिजल उसने वक्तव्य दिया है दिस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल पर उसने कहा कि इम्पॉसिबल हो या ना असंभव हो या ना लेकिन यह हुआ है मैं मौजूद था और दस रात और दस दिन पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिलाना दिया जाए कोई तरकीब से कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए कोई दवा न डाल दी जाए कुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया वजन बढ़ गया तो रिजल उस पर साल भर से काम कर रहा है और रिजल का कहना है कि यह मानना पड़ेगा कि देर इज समिंग लाइक एन अनोन एक्स फोर्स कोई एक शक्ति है अज्ञात एक्स नाम की जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानी गई किन्हीं शक्तियों में समाविष्ट नहीं होती वही काम कर रही है। उसे हम भारत में प्राण कहते रहे इस प्रयोग के बाद महावीर को समझना आसान हो जाएगा और इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो वो तथाकथित जैन साधुओं से सुन समझ कर उपवास करने के पागलपन में ना पड़े उन्हें कुछ भी पता नहीं वो सिर्फ भूखा मरवा रहे हैं अनशन को उपवास कह रहे हैं उपवास की तो पूरी और ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है और अगर उस भांति प्रयोग किया जाए तो वजन नहीं गिरेगा वजन बढ़ भी सकता है पर महावीर का वो सूत्र खो गए संभव है उस सूत्र को चेपाक्य में फिर से पुनः पैदा कर ले कर लेगा यहां भी हो सकता है लेकिन हम अभागे लोग हम व्यर्थ की बातों में और विवादों में इतना समय समस्त करते और करवाते हैं कि सार्थक को करने के लिए समय और सुविधा भी नहीं बचती और हम ऐसी मूर्ताओं में लीन होते हैं जिन्होंने विद्युता का आवरण ओढ़ रखा है और हम बंदी हुई अंधी गलियों में भटकते रहते हैं जहां रोशनी की कोई किरण भी नहीं है ये प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्या होगी क्योंकि महावीर तो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे ये पावलिता और रिजल का जो प्रयोग है यह तो एक बेहोश और सम्मोहित आदमी पर है महावीर तो पूर्ण जागृत पुरुष थे वो तो बेहोश नहीं थे वो तो उन जागृत लोगों में से थे जो कि निद्रा में भी जागृत रहते जो कि नींद में भी सोते नहीं जिन्हें नींद में भी पूरा होश रहता है कि यह रही नींद नींद भी जिनके आसपास ही होती है अराउंड कभी भीतर नहीं होती जो उसे जांचते हैं जानते हैं कि ये रही नींद और वो सदा बीच में जागे हुए होते तो महावीर ने कैसे किया होगा फिर महावीर का सूत्र क्या है असल में सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक संबंध है वो ख्याल में आ जाए सम्मोहित व्यक्ति बेहोशी में विवश होकर समर्पित हो जाता है उसका अहंकार खो जाता है और तो कुछ फर्क नहीं अपने जान के वो नहीं खोता इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता है बेहोशी में खो जाता है महावीर जान के उस अस्मिता को उस अहंकार को खो देते हैं और समर्पित हो जाते हैं अगर आप होश पूर्वक भी जागे हुए भी समर्पित हो सकें कह सकें अरहंत शरणम पवट तो आप उसी रहस्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां रिजल और पावलिता का प्रयोग करता केवल बेहोशी में प्रवेश कर पाता है होश में आने पर तो उस आदमी को भी भरोसा नहीं आया कि यह हो सकता है उसने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी मैं नहीं मान सकता होश में आने के बाद तो वो एक दिन बिना भोजन के ना रह सका उसने कहा कि मर जाऊंगा अहंकार वापिस आ गया अहंकार अपने सुरक्षा आयोजन को लेकर फिर खड़ा हो गया उस आदमी को समझा रहे हैं डॉक्टर कि नहीं मरेगा क्योंकि 21 दिन तो हम देख चुके हैं कि तेरा स्वास्थ्य और बढ़ा है तो उस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं मुझे भोजन दे भय लौट आया ध्यान रहे मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है तब तक भय होता है भय और अहंकार एक ही ऊर्जा के नाम है तो जितना भयभीत आदमी उतना अहंकारी जितना अहंकारी उतना भयभीत तो आप सोचते होंगे कि अहंकारी बहुत निर्भय होता है तो आप गलती में अहंकारी अत्यंत भयातुर होता है यद्यपि अपने भय को प्रकट न होने देने के लिए वो निर्भयता के कवच ओढ़े रहता है तलवारें लिए रहता है हाथ में कि संभल के रहना महावीर कहते हैं अभय तो वही होता है जो अहंकारी नहीं होता क्योंकि फिर भय के लिए कोई कारण नहीं रहा भयभीत होने वाला भी नहीं रहा इसलिए महावीर कहते हैं कि जो जो निर्भय अपने को दिखा रहा है वो तो भयभीत है ही अभय अभय का अर्थ वही हो सकता है अभय जो समर्पित शरणागत जिसने छोड़ा अपने को अब कोई भय का कारण न रहा सूत्र शरणागति का है इस सूत्र के साथ नमोकार पूरा होता है नमस्कार से शुरू होकर शरणागति पर पूरा होता है और इस अर्थ में नमोकार पूरे धर्म की यात्रा बन जाता है उस छोटे से सूत्र में पहले से लेकर आखिरी कदम तक सब छोड़ गए कहीं किसी शरण में छोड़ छोड़ते ये बात प्रयोजनहीन है कहां छोड़ते हैं महत्वपूर्ण यही है कि छोड़ते तो तो गति का पहला तो संबंध है आंतरिक जामिति से वो आपके भीतर की चेतना की आकृति बदलती दूसरा संबंध है आपको प्रकृति के साधारण नियमों के बाहर ले जाती है किसी गहन अर्थ में आप दिव्य हो जाते हैं शरण जाते ही आप ट्रांसेंड कर जाते हैं अतिक्रमण कर जाते हैं साधारण तथा कथित नियमों का जो हमें बांधे हुए और तीसरी बात शरणागति आपके जीवन द्वारों को परम ऊर्जा की तरफ खोल देती है जैसे कि कोई अपनी आंख को सूरज की तरफ उठा ले सूरज की तरफ पीठ खड़े करने की भी हमें स्वतंत्रता है सूरज की तरफ पीठ खड़े करके भी हम हो सकते हैं सूरज की तरफ मुंह करके भी आंख बंद रख सकते हैं सूरज का अनंत प्रकाश बरसता रहेगा और हम वंचित रह जाएंगे लेकिन एक आदमी सूरज की तरफ घूम जाता जैसे कि सूर्यमुखी का फूल घूम गया हो आंख खोल लेता द्वार खोले छोड़ देता सूर्य का प्रकाश उसके रोए रोए रंध्रंध्र तक पहुंच जाता उसके हृदय के अंधकारपूर्ण कक्षों तक भी प्रकाश की खबर पहुंच जाती वो नया और ताजा पुनर्जीवित हो जाता ठीक ऐसे ही विश्व ऊर्जा के स्रोत है और उन विश्व ऊर्जा के स्रोतों की तरफ स्वयं को खोलना हो तो शरण में जाने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं इसलिए अहंकारी व्यक्ति दीन से दीन व्यक्ति है जिसने अपने को समस्त स्रोतों से तोड़ लिया है जो सिर्फ अपने पर ही भरोसा कर रहा है वह ऐसा फूल है जिसने जड़ों से अपने संबंध त्याग दिए और जिसने सूरज की तरफ मुंह फेरने से अकड़ दिखाई वर्षा आती है तो अपनी पखड़ियां बंद कर लेता है सड़ेगा उसका जीवन सिर्फ सड़ने का एक क्रम होगा उसका जीवन मरने की एक प्रक्रिया होगी उसका जीवन परम जीवन का मार्ग नहीं बनेगा लेकिन फूल पाता है रस जड़ों से सूर्यों से चांताराओं से अगर फूल समर्पित है तो प्रफुल्लित हो जाता है सब द्वार से रोशनी प्रकाश जीवन मिलता है शरणागति का तीसरा और गहनतम जो रूप है वो प्रकाश जीवन ऊर्जा के जो परम स्रोत हैं, जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनकी तरफ अपने को खोलना है इस पावलिता का मैंने नाम लिया इसके नाम से एक यंत्र वैज्ञानिक जगत में प्रसिद्ध वो कहलाता है पावलिता जनरेटर बड़ी छोटे छोटे उसने यंत्र बनाए हैं बहुत संवेदनशील पदार्थों से बहुत छोटी छोटी चीजें बनाई हैं और अभूतपूर्व काम उन यंत्रों से पावलिता करवा रहा है वो उन यंत्रों पर कहता है कि आप सिर्फ अपनी आंख गड़ा के खड़े हो जाए पांच क्षण के लिए कुछ न करें सिर्फ आंख गड़ा के उन यंत्रों के सामने खड़े हो जाए वो यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहित कर लेते और तत्काल उस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और जो काम आपका मन कर सकता था बहुत दूर तक वही काम अब वो यंत्र कर सकता है पांच मिनट पहले उस यंत्र को आप हाथ में उठाते तो वो मुर्दा था पांच मिनट बाद आप उसको हाथ में उठाएं तो आपके हाथ में उस शक्ति का अनुभव होगा पांच मिनट पहले आप जिसे प्रेम करते हैं अगर आप वो यंत्र उसके हाथ में दिया होता तो वो कहते ठीक है वो व्यक्ति कहता या वो स्त्री कहती कि ठीक है लेकिन पांच मिनटों से आप गौर से देखने लें और आपका ध्यान ऊर्जा उससे संयुक्त हो जाए तो आप उस उस यंत्र को अपने प्रेमी के हाथ में दे लें वो फौरन पहचानेगा कि आपकी प्रतिध्वनि उस यंत्र से आ रही है अगर क्रोध और घृणा से भरा हुआ व्यक्ति उस यंत्र को देख ले तो आप उसको हाथ से अलग करना चाहेंगे अगर प्रेम और दया और सहानुभूति से भरा व्यक्ति देख ले तो आप उसे संभाल के रखना चाहेंगे पावलिता ने तो एक बहुत अद्भुत घोषणा की है उसमें कहा बहुत शीघ्र भीड़ को छाटने के लिए गोली और लाठी चलाने की जरूरत ना होगी हम ऐसे यंत्र बना सकेंगे जो पंद्रह मिनट में वहां खड़े कर दिए जाए लोग भाग जाएंगे इतनी घृणा उनसे विकीरणित की जा सकेगी अभी उसने प्रयोग तो सफल हुए उसने प्रयोग बताए हैं लोगों को करके और वो सफल हुए अब उसने नवीनतम जो यंत्र बनाया है वो ऐसा है कि आपको देखने की भी जरूरत नहीं आप सिर्फ एक विशेष सीमा के भीतर उसके पास से गुजर जाएं वो आपको पकड़ देगा मैंने कल कहा था कि स्पेलिंग ने एक आदमी की हत्या करवा दी कार्ल ऑटोविच जीलिंग की उन्नीस में वो आदमी 1930 में यही काम कर रहा था जो पावलिता आप कर पाया 20 साल 30 साल व्यर्थ पिछड़ गई बात बातलिंग अद्भुत व्यक्ति था वो अंडे को हाथ में रख के बता सकता था कि इस अंडे से मुर्गी पैदा होगी या मुर्गा और कभी गलती नहीं हुई पर ये तो बड़ी बात नहीं क्योंकि अंडे से आखिर भीतर जो प्राण है स्त्री और पुरुष की विद्युत में फर्क है उनके विद्युत कंपन में फर्क है वही उनके बीच आकर्षण है वो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है तो अंडे के ऊपर अगर संवेदनशील व्यक्ति हाथ में रखे तो ऊर्जा कण निकलते रहते हैं वो बता सकता है लेकिन चित्र को ढक दें आप वो चित्र ढके हुए चित्र पे हाथ रख के बता सकता था कि चित्र नीचे स्त्री का है कि पुरुष का जीलिन का कहना था कि जिसका चित्र लिया गया है उसके विद्युत तुंस में समाविष्ट हो जाते हैं जितनी देर लिया जाता है और इसलिए समाविष्ट हो जाते हैं कि जब किसी का चित्र लिया जाता है, तो वो कैमरा कांस हो जाता उसका ध्यान कैमरे पर अटक जाता और धारा प्रवाहित हो जाती वो जो जो पावलिता कह रहा है कि एक तरफ देखने से आपकी ऊर्जा चली जाती आपके चित्र में भी आपकी ऊर्जा चली जाती पर यह तो कुछ भी नहीं की सबसे अद्भुत बात जो थी वो ये कि किसी आईने पे हाथ रख के वो बता सकता था कि आखिरी जो व्यक्ति इस आईने के सामने से निकला वो स्त्री थी या पुरुष क्योंकि आईने के सामने भी आप मिरर कांसर सोचा थे जब तो आप आईने के सामने होते हैं तो जितने एकाग्र होते हैं शायद और कहीं नहीं होते आपके बाथरूम में लगा आईना आपके संबंध में किसी दिन इतनी बातें कह सकेगा कि आपको अपना आईना बचाना पड़ेगा कि कोई लेना जाए उठाकर सब रहस्य खुल जाएंगे जो आपने किसी को नहीं बताया जो सिर्फ आपका बाथरूम और आपके बाथरूम का आईना जानता है क्योंकि जितने ध्यान मग्न होकर आप आईने को देखते हैं शायद किसी चीज को नहीं देखते आपकी ऊर्जा प्रविष्ट हो रही है अगर आपसे ऊर्जा प्रविष्ट होती है ध्यान मग्न होने से तो क्या इससे विपरीत नहीं हो सकता वो विपरीत ही शरणागति का राज है कि अगर आप ध्यानमग्न होते हैं बहुत छोटे से ऊर्जा के केंद्र हैं आप और अगर आपसे भी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है तो क्या परम शक्ति के प्रति आप समर्पित होकर उसकी ऊर्जा को अपने में समाविष्ट नहीं कर सकते ऊर्जा के प्रवाह हमेशा दोनों तरफ होते हैं जो ऊर्जा आपसे बह सकती है वो आपकी तरफ भी बह सकती है और अगर गंगाएं सागर की तरफ बहती हैं तो क्या सागर गंगा की तरफ नहीं बह सकता? ये शरणागति सागर को गंगा की गंगोत्री की तरफ बहाने की प्रक्रिया है हम तो सब बह बह के सागर में गिर ही जाते हैं लड़ लड़के बचाने की कोशिश में जीसस ने कहा है जो भी अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा और धन है वे जो अपने को मिटा देते क्योंकि उनको मिटाने की फिर किसी की सामर्थ्य नहीं गंगा तो लड़ती होगी झगड़ती होगी सागर में गिरने के पहले सभी झगड़ते और लड़ते भेभीत होती होगी मिटी जाती हूं मौत से हमारा डर यही तो है मौत का मतलब सागर के किनारे पहुंच गई गंगा मरे बचा रहे हैं लड़ते लड़ते गिर जाते हैं तब गिरने का जो मजा था उससे भी चूक जाते हैं और पीड़ा भी पाते हैं शरणागति तो कहती है लड़ो ही मत गिर ही जाओ और तुम पाओगे की जिससे शरण में तुम गिर गए हो उससे तुमने कुछ नहीं खोया पाया सागर आया गंगोत्री की तरफ वो जो अमृत का स्रोत है चारों तरफ जीवन का रहस्य स्रोत ये तो प्रतीक शब्द है अरहुण सिद्ध साधु ये हमारे पास आकृतियां हैं उस अनंत स्रोत की यह हमारे निकट जिन्हें हम पहचान सके परमात्मा निराकार में खड़ा है उसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा जो पहचान सके धन्यभागी है लेकिन आकार में भी परमात्मा की छवि बहुत बार दिखाई पड़ती है कभी किसी महावीर में कभी किसी बुद्ध में कभी किसी क्राइस्ट में कभी उस परमात्मा की उस निराकार की छवि दिखाई पड़ती लेकिन हम उस निराकार को तब भी चूकते हैं क्योंकि हम आकृति में कोई भूल निकाल लेते हैं कहते हैं कि जीसस की नाक थोड़ी कम लंबी ये परमात्मा की नहीं हो सकती के महावीर को तो बीमारी पकड़ती है ये परमात्मा कैसे हो सकता है कि बुद्ध भी तो मर जाते हैं यह परमात्मा कैसे हो सकते हैं आपको ख्याल नहीं कि ये आप आकृति की भूलें निकाल रहे हैं और आकृति के बीच जो मौजूद था उससे चूके जा रहे हैं आप वैसे आदमी हैं जो कि दिए की मिट्टी की भूलें निकाल रहे हैं तेल की भूले निकाल रहे हैं वो जो ज्योति चमक रही है उसे चूके जा रहे हैं होगा दिए में भूल नहीं बना होगा पूरा सुगढ़ पर प्रयोजन क्या है तेल भर लेता है काफी सुगढ़ वो जो ज्योति बीच में जल रही है वो जो निराकार ज्योति है स्रोत रहित उसे तो देखना कठिन है उसे भी देखा जा सकता है लेकिन अभी तो प्रारंभिक चरण में उसे अरिहंत में उसे सिद्ध में उसे साधु में उसे जाने हुए लोगों के द्वारा कहे गए धर्म में देखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि अगर कृष्ण बोल रहे हों तो हम ये फिक्र कम करेंगे कि उन्होंने क्या कहा हम इसकी फिक्र करेंगे कोई व्याकरण की भूल तो नहीं थी हम ऐसे लोग हैं हम जिद किए बैठे हैं चूकने की कि हम चूकते ही चले जाएंगे जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं उनसे ज्यादा बुद्धिहीन खोजने मुश्किल क्योंकि वे चूकने में सर्वाधिक कुशल होते हैं। वे महावीर के पास जाते हैं तो वह कहते हैं सब लक्षण पूरे हुए कि नहीं पहले लक्षण जो शास्त्र में लिखे जो पूरे होते हैं कि नहीं दियो की नापजोग कर रहे हैं तेल का पता लगा रहे हैं और तब तक ज्योति विदा हो जाएगी और जब तक वे तय कर पाएंगे कि दिया बिल्कुल ठीक है तब तक ज्योति जा चुकी होगी और तब दीयों को वो हजारों साल तक पूछते रहेंगे इसलिए मरे हुए दीयों का हम बड़ा आदर करते हैं क्योंकि जब तक हम तय कर पाते हैं कि दिया ठीक है या अपने को तय कर पाते हैं कि चलो ठीक है तब तक ज्योति तो जा चुकी होती है इस जगत में जिंदा तीर्थंकर का उपयोग नहीं होता सिर्फ मुर्दा तीर्थंकर का उपयोग होता है क्योंकि मुर्दा तीर्थंकर के साथ भूल चूक निकालने की सुविधा नहीं रह जाती अगर महावीर के साथ आप रास्ते पे चलते हो और देखें कि महावीर भी थक के और वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं शब पकड़ेगा कह रहे महावीर तो कहते थे अनंत ऊर्जा है अनंत शक्ति अनंत वीर है कहां गई अनंत ऊर्जा ये तो थक गए दस मील चले और पसीना निकल आए साधारण आदमी दिया थक रहा है महावीर जिस अनंत ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो ज्योति की बात दिए तो सभी के थक जाएंगे और उगर जाएंगे लेकिन ये सारी बातें हम क्यों सोचते हैं ये हम सोचते हैं इसलिए कि शरण से बच सके इसके सोचने का लॉजिक इसके सोचने का तर्क इसके सोचने का रैशनलाइजेशन यह हम सोचते इसलिए है ताकि हमें कोई कारण मिल सके और कारण के द्वारा हम अपने को रोक सके शरण जाने से बुद्धिमान वो है जो कारण खोजता है शरण जाने के लिए और बुद्धिहीन वो है जो कारण खोजता है शरण से बचने के लिए दोनों खोजे जा सकते हैं महावीर जिस गांव से गुजरते हैं सारा गांव उनका भक्त नहीं हो जाता उस गांव में भी उनके शत्रु होते ही जरूर वो भी अकारण नहीं होते होंगे उनको भी कारण मिल जाता है वो भी खोज लेते हैं कि महावीर तो कहते हैं कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है और अगर महावीर सर्वज्ञ हैं तो उस घर के सामने भिक्षा क्यों मांगते थे जिसमें कोई है ही नहीं इन्हें तो पता होना ही चाहिए ना कि घर में कोई भी नहीं है सर्वज्ञ ये खुद ही कहते हैं कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता और हमने इनको ऐसे घर के सामने भीख मांगते देखी जिसमें पता चला कि घर खाली है घर में कोई है ही नहीं, नहीं सर्वज्ञ नहीं बात खत्म हो गई शरण से रुकने का उपाय हो गया क्योंकि महावीर के लिए तो लोक कहते हैं शास्त्र कहते हैं तीर्थंकरों के लक्षण कहे गए हैं कि इतने इतनी दूरी तक इतने इतने फासले तक जहां महावीर चलते हैं वहां घृणा का भाव नहीं रह जाता वहां शत्रुता का भाव नहीं रह जाता लेकिन फिर महावीर के कान में ही कोई खिल ठोक पाता है तो ये तीर्थंकर नहीं हो सकते क्योंकि जब शत्रुता का भाव ही नहीं रह जाता जहां महावीर चलते हैं उनके मिल्यू में उनके वातावरण में कोई शत्रुता का भाव नहीं बचता है और फिर कोई इनके कान में खीले ठोंक देता है इतने पास आ कान में खीले बहुत दूर से तो नहीं ठोके जा सकते बहुत पास आना पड़ता है उतने पास आके भी शत्रुता का भाव बच रहता है बात कर पड़े संदिग्ध संदिग्ध है मामला ये तीर्थंकर नहीं मगर महावीर तीर्थंकर है या नहीं इससे इससे आप क्या पालेंगे हाँ एक कारण आप पालेंगे कि एक अरहंत उपलब्ध होता था तो उसकी शरण जाने से आप बच सकेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके शरण जाने से महावीर को कुछ मिलने वाला था जो आपने रोक लिया भूल रहे हैं शरण जाने से आपको ही कुछ मिल सकता था जो आप ही चूक गए ये बहाने हैं और आदमी की बुद्धिहीनता इतनी प्रगाह है कि वो बहाने खोजने में बड़ा कुशल ले। है वो खोज लेता है बहाने बुद्ध के पास आके लोग पूछते हैं चमत्कार दिखाओ अगर भगवान हो तो क्योंकि कहा है कि भगवान तो मुर्दे को जिला सकता है तो मुर्दे को जिला के दिखाओ जीसस को सूली दी जा रही तो लोग खड़े होके देख रहे थे कि सूली न लगे तो माने कुछ सूली लग जाए और जीसस न मरे हाथ पैर कट जाए और जीसस जिंदा रहे तो माने कुछ फिर जीसस मर गए लोग बड़े प्रसन्न लौटे हम तो पहले ही कहते थे लोगों ने कहा होगा आसपास कि की ये आदमी धड़ी दे रहा ये कोई ईश्वर का पुत्र नहीं है ईश्वर का पुत्र ऐसे मरता परीक्षा के लिए जीसस को सूली दी तो दो चोरों को भी दोनों तरफ लटकाया था तीन आदमियों को इकट्ठी सूली दी थी जैसे चोर मर गए वैसे ही जीसस मर गए तो फर्क क्या रहा कोई चमत्कार होना था ये मौका चूक गए जीसस ईश्वर पुत्र है या नहीं इसकी जांच पड़ताल हमारे मन में क्यों चलती चलती है इसलिए कि अगर हो तो ही हम शरण जाएं न हो तो हम शरण ना जाएं लेकिन अगर आपको शरण नहीं जाना तो आप कारण खोज लेंगे और अगर आपको शरण जाना है तो एक पत्थर की मूर्ति में आप कारण खोल सकते हैं कि शरण जाने योग्य है और मजा यह है कि शरण जाएं, तो पत्थर की मूर्ति भी आपके लिए उसी परम स्रोत का द्वार खोल देगी और शरण न जाएं, तो खुद महावीर सामने खड़े रहें तो भी द्वार बंद रहेंगे धार्मिक आदमी मैं उसे कहता हूं जो शरण जाने का कारण खोजता रहता है कहीं भी जहां भी उसे लगता है कि शरण जाने जैसा है शरण चला जाता है जहां भी मौका मिलता है अपने को छोड़ता और तोड़ता और मिटाता है बचाता नहीं। एक दिन निश्चित ही उसकी गंगोत्री में सागर गिरना शुरू हो जाता है और जिस दिन सागर गिरता है उसी दिन उसे पता चलता है कि शरणागति का पूरा रहस्य क्या था इसकी पूरी कीमिया इसका पूरा चमत्कार क्या था एक बात आखिरी अगर जीसस सूर्य पर चमत्कार दिखा दें और आप शरण जाएं, तो ध्यान रखना वो शरणागति नहीं ध्यान रखना वो शरणागति नहीं अगर बुद्ध किसी मुर्दे को जिंदा कर दे और आप उनके चरण पकड़ने तो समझना कि वो शरणागति नहीं है क्योंकि उसमें कारण बुद्ध है कारण आप नहीं है वो सिर्फ चमत्कार को नमस्कार है उसमें कोई शरणागति नहीं है शरणागति तो तब है जब कारण आप हैं बुद्ध नहीं इस फर्क को ठीक से समझ लें नहीं तो यह सूत्र का राज चुग जाएगा शरणागति तो तब होती है जब आप शरण गए हैं और शरणागति उसी मात्रा में गहन होती है जिस मात्रा में शरणागति जाने का कोई कारण नहीं होता जितना कारण होता है उतना तो बार्गेन हो जाता है उतना तो सौदा हो जाता है शरणागति नहीं रह जाती अब बुद्ध मुर्गे को उठा रहे हैं तो नमस्कार तो करनी पड़ेगी इसमें आपकी खूबी नहीं इसमें तो कोई भी नमस्कार कर लेगा इसमें अगर कोई खूबी है तो बुद्ध की है आपका इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन अद्भुत लोग थे इस दुनिया में एक वृक्ष को जाके नमस्कार कर रहे हैं एक पत्थर को तब तब खूबी आपकी होनी शुरू हो जाती अकारण, जितनी अकारण होगी शरण की भावना उतनी गहरी होती जितनी सकारण होगी उतनी उथली हो जाती जब कारण बिल्कुल साफ होते हैं तो बिल्कुल तरतयुक्त हो जाती है उसमें कोई छलांग नहीं रह जाती और जब बिल्कुल कारण नहीं होता तभी छलांग घटित होती है तरतुलन ने फकीर ने कहा है कि मैं परमात्मा को मानता हूं क्योंकि उसके मानने का कोई भी कारण नहीं कोई प्रमाण नहीं कोई तर्क नहीं अगर तर्क होता प्रमाण होता कारण होता तो जैसे आप कमरे में रखी कुर्सी को मानते हैं उससे ज्यादा मूल्य परमात्मा का भी नहीं होता मार्क्स मजाक में कहा करता था कि मैं तब तक परमात्मा को न मानूंगा जब तक प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में उसे पकड़ के सिद्ध करने का कोई प्रमाण न मिल जाए जब हम प्रयोगशाला में उसकी जांच परख कर लेंगे थर्मामीटर लगा के सब तरफ से नाप तोल कर लेंगे मेजरमेंट ले लेंगे तराजू पर रख के नाप लेंगे एक्सरे से बाहर भीतर सब उसको देख लेंगे तब मैं मानूंगा और वो कहता था लेकिन ध्यान रखना अगर हम परमात्मा के साथ ही ये सब कर सके तो एक बात तय है कि वो परमात्मा नहीं रह जाए एक साधारण वस्तु हो जाएगी क्योंकि जो हम वस्तु के साथ कर पाते वस्तुओं का तो पूरा प्रमाण है ये दीवार पूरी तरह है लेकिन इससे क्या होता है महावीर के सामने खड़े होकर शरीर तो पूरी तरह होता है दिखाई पड़ रहा है पूरे प्रमाण होते लेकिन वो जो भीतर जलती ज्योति है वो उतनी पूरी तरह नहीं होती उसमें तो आपको छलांग लगानी पड़ती तर्क के बाहर कारण के बाहर और जिस मात्रा में वो आपको तो नहीं दिखाई पड़ती और छलांग लगाने की आप सामर्थ्य जुटाते हैं उसी मात्रा में आप शरण जाते हैं नहीं तो सौदे में जाते हैं एक आदमी आपके बीच आके खड़ा हो जाए मुर्दों को जला दे बीमारों को ठीक कर दे इशारों से घटनाएं घटने लगे साफ़ सब उसके पैर पर पे गिरी जाएंगे लेकिन वो शरणागति नहीं है लेकिन महावीर जैसा आदमी खड़ा हो जाता है कोई चमत्कार नहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ध्यान दें कुछ भी ऐसा नहीं जिससे आपको तत्काल लाभ दिखाई पड़े कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके सिर पर पत्थर की चोट पर प्रमाण बन जाए बहुत तरल अस्तित्व बहुत अदृश्य अस्तित्व और आप स्वर्ण चले जाते तो आपके भीतर क्रांति घटित होती है आप अहंकार से नीचे गिरते सब तर्क सब प्रमाण सब बुद्धिमत्ता की बातें अहंकार के इर्द गिर्द अतर्क विचार के बाहर छलांग अकारण समर्पण के इर्द गिर्दी बुद्ध के पास एक युवक आया था चरणों में उनके गिर गया बुद्ध ने उससे पूछा कि मेरे चरण में क्यों गिरते हो उस युवक ने कहा क्योंकि गिरने में बड़ा राज़ आपके चरण में नहीं गिरता आपके चरण मात्र बहाना है मैं गिरता हूं क्योंकि खड़े रहते बहुत देख लिया सिवाय पीड़ा के और दुख के कुछ भी ना पाया तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षु देखो अगर तुम मुझे मानते हो कि मैं भगवान हूं तब मेरे चरण में गिरते हो तब तुम्हें इतना लाभ ना होगा जितना लाभ ये युवक मुझे बिना भगवान माने उठाए लिए जा रहा ये कह रहा है कि मैं गिरता हूं क्योंकि गिरने का बड़ा आनंद है और अभी मेरी इतनी सामर्थ नहीं है कि शून्य में गिर पाऊं इसलिए आपको निमित्त बना लिया किसी दिन जब मेरी सामर्थ्य आ जाएगी जब मैं शून्य में गिर पाऊंगा उन चरणों में जो दिखाई भी नहीं पड़ते उन चरणों में जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता लेकिन जो चरण चारों तरफ मौजूद है जब मैं उस उस विराट अस्तित्व के निराकार को सीधा ही गिर पाऊंगा पर जरा मुझे गिरने का आनंद ले लेने दो तो, अगर इन दिखाई पड़े, पड़ते हुए चरणों में इतना आनंद है उसका मुझे थोड़ा स्वाद आ जाने दो तो, तो फिर मैं उस विराट में भी तिर जाऊंगा इसलिए बुद्ध का जो सूत्र है बुद्धम शरणम गच्छामी वो बुद्ध से शुरू होता व्यक्ति से संघम शरणम गच्छामी समूह पर बढ़ता संघ का अर्थ है उन सब साधुओं का उन सब साधुओं के चरणों में और फिर धर्म पर धम्म गच्छामी फिर वो समूह से भी हट जाता फिर वो सिर्फ स्वभाव में फिर निराकार में खो जाता वही अर्हंत के शरण करता हूँ स्वीकार करता हूँ अरहंत की शरण सिद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ साधु की शरण स्वीकार करता हूँ अरंत में केवली प्रणत्थम धम्मम शरणम पवच्चा धर्म की जाने हुए लोगों के द्वारा बताए गए ज्ञान की शरण स्वीकार करता हूँ सारी बात इतनी है कि अपने को अस्वीकार करता हमें और जो अपने को अस्वीकार करता है वो स्वयं को पा लेता है और जो स्वयं को ही पकड़ के बैठा रह जाता है वो सब तो खो देता है अंत में स्वयं को भी नहीं पाता है स्वयं को पाने की ये प्रक्रिया बड़ी पेराडोक्सिकल बड़ी विपरीत दिखाई पड़ेगी स्वयं को पाना हो तो स्वयं को छोड़ना पड़ता है और स्वयं को मिटाना हो तो स्वयं को खूब जोर से पकड़े रखना पड़ता है दो सूत्र अब तक विकसित हुए हैं जैसा मैंने कहा एक सिद्ध की तरफ से कि मेरी शरण आ जाओ दो साधक की तरफ से कि मैं तुम्हारी शरण आता हूं तीसरा कोई सूत्र नहीं है लेकिन हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं वो तीसरे की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम जीवन में जो भी शुभ है जीवन में जो भी सुंदर है जीवन में जो भी सत्य है उसे खोने की तरफ बढ़ रहे हैं समर्पण यानी श्रद्धा समर्पण यानी शरणागति समर्पण यानी अहंकार विसर्जन नमोकार इस पर पूरा होता कल से हम महावीर की वाणी में प्रवेश करेंगे लेकिन वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो अपने भीतर शरण की आकृति निर्मित कर पाए 24 घंटे के लिए एक प्रयोग करना जब भी ख्याल आए तो मन में कहना अरहंत तो शरणम बवचा सिद्ध शरण पवचा साहु साहू शरण पवचा में केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवचा में इस दोहरा रहना चौबीस घंटे रात सोते समय इसे दोहरा के सो जाना रात नींद टूट जाए तो इसे दोहरा लेना सुबह नींद खुले तो पहले इसे दोहरा लेना कल यहाँ आते वक्त इसे दोहराते आना अगर वो शरण की आकृति भीतर बन जाए तो महावीर की वाणी में हम किसी और ढंग से प्रवेश कर सकेंगे जैसा 2500 वर्ष में संभव नहीं हुआ है आज इतना ही अब, अब हम ये ये शरण की आकृति और उसकी ध्वनि में थोड़ा प्रवेश करें कोई जाए ना कोई जाए ना बैठ जाए और सम्मिलित हूं